श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद देखो यह सत्य है कि लोभ का संवरण न कर पाने के कारण उस बेचारे ने चोरी की है परंतु जिसे आश्रय दिया है उसे पुलिस में देना क्या अच्छा मालूम होता है एक बार निर्धन भक्त की कलकत्ते से विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आने की इच्छा हुई परंतु गरीबी के कारण यह उसके लिए संभव नहीं था संवाद पाकर लाटू महाराज ने उन्हें समाचार भेजा कि किसी भी तरह वे एक और एक और के रेल भाड़े की व्यवस्था करके चले आए बाकी सब इंतजाम हो जाएगा यह आश्वासन पाकर वे भक्त चले तो आए परंतु अपने आर्थिक स्थिति के कारण वे मन ही मन बड़ा क्लेश अनुभव करने लगे विश्वनाथ दर्शन को जाकर उनका यह मनस्ताप और भी बढ़ गया क्योंकि थोड़े से पुष्प बिल्वपत्र से पूजा करके जब वे मंदिर के बाहर आए तो देखा कि सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और एकमात्र वे अकिंचन ही इस पुण्य से वंचित हैं उनका मन अपने आप को धिक्कारने लगा तीर्थ में आकर एक तो साधु का अन्न खा रहा हूँ और फिर पुण्य अर्जन के लिए एक पैसे की भी क्षमता नहीं है निवास स्थान पर लौट वे कमरा बंद करके अश्रुपात करने लगे अद्भुतानंद जी को पता तकते ही उन्होंने उपाय बताया तुम गंगा स्नान के उपरांत भगवान को गंगा जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करना जगत का सारा दुख दूर हो भक्त ने सोचा कि मुझ गरीब की सांत्वना के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था मात्र है पर इससे वास्तविक पुण्य लाभ न होगा फिर भी उन्होंने महापुरुष का आदेश शुरुधार्य करते हुए वैसा ही किया और आश्चर्य यह कि ऐसा करते ही उनका मन शांति से परिपूर्ण हो उठा लाटू महाराज दूसरों का मनोभाव समझ लेते थे एक बार एक भक्त के परिवार की महिलाओं ने उनसे विश्वनाथ दर्शन कराने का अनुरोध किया पर वे यह कहकर उन्हें नहीं ले गए कि उस पत्थर को देखकर क्या होगा उन्होंने सोचा कि मैं खूब वेदांतवादी हो गया हूँ उस दिन लाटू महाराज के दर्शनार्थ जाकर जब वे सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगे तो उनके कानों में महाराज की आवाज़ सुन पड़ी वे कह रहे थे पत्थर मैं साक्षात शिव देख रहा हूँ और तू कहता है पत्थर संभव है इस घटना को युक्तिवादीगण काक तालीय न्याय से विभिन्न घटनाओं का आकस्मिक संयोग कहकर उड़ा दें परंतु इस युक्ति का वे कितनी बार प्रयोग करेंगे डाटू महाराज के जीवन में तो ऐसी घटनाएँ नित्य ही हुआ करती थी एक रात उनके समीप एक भक्त सोए हुए थे नींद में वे बुरा स्वप्न देखने लगे उसी समय लाटू महाराज ने उन्हें धक्का देकर कहा यहाँ पर आकर भी यही सब विचार उनके समेत जो भक्त या सेवक रहा करते थे ध्यान काल में उनके मन में किसी अपवित्र भाव का उदय होते ही अंतर्दृष्टा लाटू महाराज उसे जान जाते थे और उनका लक्ष्य आकर्षित करते हुए कहते थे पवित्र हो जाओ पवित्र हो जाओ सत हुए बिना सस्वरू को नहीं जान सकोगे इत्यादि एक महिला अपने पति से झगड़कर कर तीर्थ यात्रा को चली काशी पहुंचकर वे अपने अन्य संबंधियों के साथ जब लाटू महाराज को प्रणाम करने आई तो उन्होंने पाया कि पता नहीं कैसे महाराज यह गोपनीय बात पहले से ही जान गए हैं उनके प्रणाम करके उठते ही महाराज ने कहा महिलाओं को पति का कहना मानकर चलना चाहिए जो ऐसा नहीं करती उनकी गृहस्थी में खटपट लगी रहती है साथ आई दो विधवा महिलाओं ने उनके चरणों के निकट दो रुपये रखकर प्रणाम किया पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और कहा सन्यासी को गरीब तथा विधवाओं का पैसा नहीं लेना चाहिए